ृत वंदे विचार आरंभ कर रहे थे किसने ने, ने याद कर लिया क्या नहीं वो अच्छा ठीक है समान आश्रय समान काल स्व समान कारमा समान, समान, समान काल समान आश्रय व्यवहार संवेदना प्रयुक्त व्यवहार रहित स्वगोचर स्वगोचर संवेदना संवेदना रहित रहित संवेदना प्रयुक्त व्यवहार रहित नवतीज्ञान विज्ञान विज्ञान पिज्ञान पर संभाजन पद अच्छा इसमें हम लोग देख रहे थे कि इसमें साध्य में विशेष अंश हो गया संवेदना बिरह प्रयुक्त व्यवहार रहित नवती तो व्यवहार रहित नवती अर्थात व्यवहार भवती, भवती। तो संवेदन विरह प्रयुक्त व्यवहार भवती तो उस दिन हम एक बार विचार किए थे आज फिर दोबारा अर्थात कौन सा दर्शन में ज्ञान किसको कहते हैं और ज्ञान का प्रक्रिया क्या है वेदांति लोग कहते हैं कि हमको विषय का जब अनुभव होता है किसी इंद्रिय के द्वारा बुद्धि की एक परिणाम होता है तो बुद्धि का ये जो परिणाम है इसको कहते हैं इसी वृत्ति में चैतन्य जो कि ज्ञान है उसका प्रतिबिंब होता है जैसे अंधकार में दर्पण विषय को प्रकाशन नहीं करेगा किंतु उस दर्पण में अगर हम टर्च लगाएंगे तो अभी वो दर्पण दूसरे को प्रकाश करेगा हम टोर्च अंधकार में रहने वाला घट पट के ऊपर नहीं डाल रहे हैं हम टॉर्च तो दर्पण के ऊपर डाले है किन्तु वो दर्पण अभी अंधकार में पदार्थ को प्रकाश कर देगा तो अभी दर्पण समान है कहते हैं किन्तु ये प्रकाश किसका है कहेंगे कि ये तो टॉर्च का है तो वेदांति वाला इसी प्रकार कहते है कि जो ब्रह्म आत्मा चैतन्य जो स्वरूप है वो ज्ञान है और वो वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने से वृत्ति को भी ज्ञान बोल करके उपचार गौन प्रयोग करते हैं ये वेदांत का मत है वेदांत मत में ज्ञान कहने से चैतन्य ब्रह्म आत्मा वही है अच्छा बाकी नयाय मत में एक लोग कहेंगे कि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने से आत्मा में संवाय संबंध से ज्ञान उत्पन्न होगा तो घट ज्ञान आत्मा में उत्पन्न हो गया घट तो ज्ञान उत्पन्न होने से व्यवहार होगा अयम घटक इस प्रकार के व्यवहार होगा तो इस ज्ञान को नयायिक लोग कहेंगे व्यवसाय ज्ञान क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा निश्चय हुआ अयम घटक व्यवसायत निश्चयते निश्चित है तो व्यवसाय ज्ञान हुआ किंतु यह घट ज्ञान हुआ इसका ज्ञान हमको पता चलता है घट ज्ञान वन ऐसा कहते हैं उस ज्ञान को कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान तो व्यवसाय ज्ञान का पीछे और एक अनुव्यवसाय ज्ञान होगा जो कि क्षणांतर में होगा उनका और नियम है आ, वो जो द्वितीय ज्ञान हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान उसको और फिर विषय करने वाला तृतीय ज्ञान और नहीं मानते हैं, तो व्यवसाय ज्ञान का जैसे अनुव्यवसाय ज्ञान हो अनुव्यवसाय ज्ञान का और नहीं होगा इस प्रकार क्यों कोई तो नियम होना चाहिए तो कहते हैं कि हमको अनुभव इतना ही आता है एक है हमको अयम घट इस प्रकार ज्ञान होता है और फिर लगता है मेरे को घट ज्ञान हो रहा है ये दोनों अनुभव आता है अनुभव के आधार पर कहते हैं दो ही तो ज्ञान होता है तो जिसको वेदांती लोग कहेंगे जो आप कहते हैं आपको अनुभव हो रहा है कि घट ज्ञान हो रहा है बोलकर के वेदांती लोग कहेंगे ये घट ज्ञान हो रहा है बोलकर के अनुभव नहीं ये साक्षी हो रहा है अर्थात साक्षी कह रहा है कि मतलब साक्षी अनुभव आ रहा है कि एक ज्ञान हो रहा है तो वो फिर घट वृद्धि में प्रतिबिंबित तो होने से लगता है कि घट ज्ञान हो रहा है जैसे भी हो नया एक लोग कहते हैं की अनुव्यवसाय ज्ञान और वो भी उत्पत्ति होगा नाश होगा जैसे व्यवसाय ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष होता है ऐसे अनु व्यवसाय ज्ञान का भी मानस प्रत्यक्ष होता है दोनों मन से वो देख लेते हैं ये न्यायिक वालों का है प्रभाव ये भी समान बात है तभी तो न्याय मत में ज्ञान जो है उत्पन्न हुआ समवाय सम्बन्ध से ये चेतन है यही प्रकाश है विषय को भी प्रकाश कर दिया और उसका अधिकरण आत्मा को भी प्रकाश करेगा और ज्ञान तो ये प्रकाश रूप ही है इस प्रकार का और विज्ञानवादी लोग जो बौद्ध लोग वो लोग कहते हैं कि ये विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है और वो एक क्षण रहेगा एक क्षण अगर रहेगा तो दूसरा क्षण में वो रहेगा भी नहीं और आपको ये ज्ञान हुआ ये पता कैसे चलेगा जिस क्षण में वो ज्ञान उत्पन्न हुआ आपको पता कैसे चलेगा कि हमको ज्ञान हुआ वेदांति लोग कहेंगे साक्षी ज्ञान को जाना नया एक अनुव्यवसाय ज्ञान व्यवसाय ज्ञान को जाना वो लोग कहेंगे की एक ही ज्ञान होता है एक ही क्षण में एक ही ज्ञान होगा और वही ज्ञान सो सो को विषय करेगा कर्म कर्त दोनों कर्म और कर्ता दोनों एक हो जाएगा बाकी सभी लोग इसको विरोध करते हैं क्योंकि इस प्रकार दृष्टांत तो नहीं मिलेगा जो कर्म होगा वो करता होगा तो उनका कहेंगे वो उन लोग कहेंगे हैं कि क्षण एक ही क्षण में रहने वाला वही एक ही पदार्थ है दूसरा कुछ है ही नहीं क्योंकि विज्ञान वादी का मत में बाहर पदार्थ तो है नहीं बाहर पदार्थ तो है नहीं तो फिर द्वितीय क्षण और ये ज्ञान विषय को विषय करेगा घट को विषय करेगा इस प्रकार तो बाहर कुछ है ही नहीं ये केवल चिंता करता है उतना बस वही एक ही क्षम है इसलिए शो शो को विषय करेगा तो अभी एक हो गया वेदांत का मत एक प्रभाकर न्याय से मिलकर के एक मत और तीसरा हो गया विज्ञानवादी मत ये तीन मतों को लेकर के अभी विचार होगा ये अनुमान में ये सबका विचार आएगा पहले कहते हैं संवेदना विरह प्रयुक्त व्यवहार होता है तो ये जो विमत विज्ञान भी जिसको विज्ञान कहा जाता है वेदांत कहता है साक्षी ही विज्ञान है नया कहेगा व्यवसाय ज्ञान विज्ञान है और बौद्ध कहेगा क्षणिक विज्ञान विज्ञान है जो तीन कहते हैं जो जिसको विज्ञान कहे उसका अभी स्वरूप निर्धारण करते हैं, तो कहेंगे कि ये जो विज्ञान है संवेदन विरोह प्रयुक्त व्यवहार होता है अर्थात वो ज्ञान का और ज्ञान नहीं होता है जो ज्ञान है ज्ञान का और ज्ञान नहीं होता है संवेदन का ज्ञान ज्ञान विरह प्रयुक्त तो व्यवहार होता है अतः ज्ञान का और ज्ञान नहीं होता है इसलिए वेदांत लोगों का जो ज्ञान है सो प्रकाश है उसके लिए लक्षण देते हैं चीज में। में सती, अपरोक्ष व्यवहार योग्य अवेद्य है वो वैद्य नहीं है घटोपट जैसे वैद्य होते हैं वो वैद्य नहीं है तो सिद्धांत पहले कहता है कि जो विमत विज्ञान विज्ञान को लेकर के विरुद्ध मतमी पक्ष बनाते हैं पहले कहेंगे कि संवेदन तो व्यवहार हो जाता है उसका और दूसरा ज्ञान नहीं होता है, होता है अभी जो विज्ञानवादी लोग वो कहेंगे हम तो वही कहते हैं क्योंकि जो ज्ञान है क्षणिक विज्ञान उसका और दूसरा ज्ञान विज्ञानवादी लोग नहीं, नहीं।, नहीं मानते है वही स्वयं स्वयं को विषय करता है तो अगर वेदांती अनुमान देगा है तो विज्ञानवादी कहेगा हम तो वही कह रहे हैं सिद्ध साधन हो जाएगा अर्थात कोई दूसरा ज्ञान उसको विषय नहीं करता है तो इस प्रकार की बौद्धों के द्वारा जो सिद्ध साधन था दोष दिया जाएगा सिद्ध साधन जो हम कह रहे हैं उसी को प्रमाण करने के लिए आप अनुमान दे रहे हैं क्या जरूरत है सिद्ध साधन ये दोष होता है इसको वारण करने के लिए सिद्धांत कहता है संवेदन विरह प्रयुक्त आप जो कहते हैं संवेदन विरह वेदांती कहता है कि योगाचार वालों को आप कहते हैं कि संवेदना विरह व्यवहार होता है अर्थात तो उसका ज्ञान नहीं होता है किंतु आपका सो के द्वारा शो का ज्ञान हो रहा है वही ज्ञान उसी को विषय करता है हम कहते हैं कि इस प्रकार के बाद भी नहीं लेना है हम कहते हैं है शो गोचर संवेदन विरह विज्ञानवादी क्या कहेगा गोचर संवेदना होता है अन्य गोचर संवेदना नहीं होता है तो वेदांति जो पहले कि रह है कि संवेदन विरह होगा ठीक है अर्थात ज्ञानांतरण संवेदना नहीं हो रहा है इस प्रकार की कहो करके सिद्ध साधन मानेगा तो इसलिए वेदांति कहते हैं कि स्व गोचर संवेदना भी नहीं होता है अर्था स्वयं स्वयं को विषय करता है इस प्रकार के लिए नहीं होता अब और बौद्ध मत ग्रहण नहीं हो पाएगा वो कहता है कि स्वगोचर संवेदना तो होता है तो सिद्धांत कह स्वगोचर संवेदना विरह इस प्रकार के भी व्यवहार होता है विज्ञानवादियों का निराकरण करने के लिए ये पहले स्वगोचर ये दिया गया अच्छा अभी होगा की स्वगोचर संवेदना विरह प्रयुक्त तो व्यवहार हो जाता है स्वयं को स्वयं विषय करता है इस प्रकार संवेदना नहीं हो करके व्यवहार होता है आगे नयायिक लोग आकर के कहेंगे संवेदना विरह प्रयुक्त व्यवहार नहीं होता है और आप कह दिए कि स्वगोचर संवेदना विरह प्रयुक्त नया कहता है कि स्वगोचर संवेदना स्वयं स्वयं को विषय करने वाले ऐसे ज्ञान हम कहते हैं नयायी कहता हम भी कहते हैं स्वयं स्वयं को विषय करने वाला ज्ञान ऐसा होता नहीं ज्ञान तो होना चाहिए व्यवहार करने के लिए जो कि अनुव्यवसाय ज्ञान चाहिए तो इसलिए आप अगर कहेंगे कि सो गोचर संवेदन विरह इस प्रकार की हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो लोग ज्ञान कहने से व्यवसाय ज्ञान को ज्ञान मुख्य उसको लिया जाता है वो ज्ञान जो है वो अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय बनकर के ही जाकर के व्यवहार होगा इसलिए संवेदन विरोह प्रयुक्त व्यवहार हो जाएगा ये नहीं संवेदन तो होना ही पड़ेगा तो अगर आप संवेदना विरह कहेंगे वो कहेगा ये साध्य पक्ष में रहेगा नहीं तो साध्य अगर पक्ष में रहेगा नहीं तो क्या दोष होगा पक्षे साध्याण नो तो हेतु भाव सुरक्षित पक्षे प्रमाणांतरण साध्या भाव बा जैसे कि बनी अनुष्ण तो द्रव्य अनुष्णत्व तो ये हो असाध्य ये पक्ष में बन्नी में अनुष्णत्व तो नहीं उष्णत्व तो है इसी प्रकार की नया कहेगा अगर आप कहेंगे शो गोचर संवेदना विरह हो करके अर्थात ज्ञान नहीं हो करके व्यवहार होता है ये संभव नहीं है क्योंकि ज्ञान होता है उनको अनुभव है उनका व्यवसाय ज्ञान होता है तो सिद्धांत कहता है कि आप कहते हैं कि ज्ञान होता है ठीक है आपका बात रखने के लिए हम भी मान लेंगे अगर ज्ञान होता है किंतु आपका जो ज्ञान होता है ज्ञान का ज्ञान वो क्या समान समय में होता है नहीं उत्तर एक क्षण के बाद होता है तो वेदांत लगा दिया स्व समान काल संवेदना भी अवनयायिक नहीं कह पाएगा इसको निषेध नहीं कर पाएगा पाए क्योंकि वो मानता है कि स्व अनंतर काल संवेदना होता है सिद्धांत कहते हैं कि स्व अनंतर काल संवेदन होता है हम उसको निषेध नहीं कर रहे हैं कि तो स्वमान काल संवेदन होता है क्या और नहीं होता है, नहीं होता है। तो स्वमान काल संवेदना विरह प्रयुक्त व्यवहारो भवती इस प्रकार के कह से नया जो बाध दोष दे रहा था वो रहेगा नहीं वहां में दिए हैं देखेंगे ये दिया है स्वगोचर वाला दिया नहीं वो विज्ञानवादियों तो का निराकरण करने इसको टिप्पणी में दिया है स्वसमान काल अच्छा आगे ठीक है अभी लक्षण हो गया कि स्व समान काल गोचर, संवेदन विरह व्यवहार होता है अच्छा अभी चैत्र का विज्ञान स्वान काल स्व गोचर संवेदन मैत्र में नहीं हो सकता है तो चैत्र का विज्ञान था मैत्रीय विज्ञान संवेदन विरह को लेकर के चैत्र का विज्ञान व्यवहार नहीं होगा क्या चैत्र में ए मित्र में कोई स्व समानता स्वगोचर संवेदन विरह है अर्थात चै मैत्र में जिस समय में चैत्र का ज्ञान हो रहा है उस समय में मित्र में उसी चीज को विषय करने वाला ज्ञान नहीं है नहीं होने पर भी चैत्र अपना व्यवहार नहीं कर पाएगा क्या कर लेगा तो अगर आप इस प्रकार के कहेंगे कि की दूसरे लोग हम कहते हैं किंतु ये व्यवहार भगवती जो ज्ञान का अभाव कहाँ है मित्र में ज्ञान अभाव चेत्र का है चैत्र का व्यवहार होता रहेगा तो इसके द्वारा आप जो विमौतम विज्ञानम को ज्ञानांतरण और किसी का विषय नहीं बनना ये सिद्ध सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्या सिद्ध हो जाएगा ना पुरुषांतर ज्ञानाभाव भाव ये सिद्ध हो जाएगा अर्थात तो इसी का ज्ञान का व्यवहार हो जाएगा जब पुरुषांतर में ज्ञानाभाव रहे ये संभव है मैं चैत्र को घट ज्ञान हुआ वो व्यवहार कर लेगा मैत्र को घट ज्ञान नहीं है तो संभव होगा इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि ना इस प्रकार की आप अर्थांतरता नहीं दिखाना चाहिए अर्थात हम प्रमाण करने जा रहे थे कि ये ज्ञान का और ज्ञान नहीं हो रहा है इस ज्ञान का ज्ञानाभाव भाव आप कह दिए दूसरा व्यक्ति में ज्ञानाभाव भाव ये तो अर्थांतर सिद्ध हुआ ये इस प्रकार की नहीं है इसलिए कहते हैं कि स्व समानाश्रय अर्थात तो जहाँ व्यवहार हो वो ही ज्ञानांतर नहीं है ये सिद्ध करना है तो पुरुषांतरिय ज्ञाना भाव आदाय अर्थांतरता वारणाय ऐसे ट्रिप्पणी माद्य पुरुषांतर में ज्ञानाभाव उसको लेकर के अर्थांतर सिद्ध नहीं करना चाहिए हम कहते हैं कि उसी व्यक्ति में संवेदना होता है अब पुरुषांतर में ज्ञानांतर नहीं होता कह कर करके अर्थांतर सिद्ध हो जाए अन्य अर्थ अर्थांतर अर्थात जो हमारा अभिष्ट अर्थ उसको छोड़ करके अन्य अर्थ का सिद्ध हो जाना तो इस प्रकार की नहीं हो इसलिए कहा कि सो जहाँ प्रथम ज्ञान हुआ है वो ही दूसरा ज्ञान का अभाव करे ऐसा नहीं प्रथम ज्ञान चरित्र में और ज्ञान भाव मैत्र में को नहीं लेना है सिद्धांति सिद्धांति विज्ञान किसको कहेगा ब्रह्म को साक्षी कौन सो स्वान काल स्वगोचर संवेदन विरह प्रयुक्त व्यवहार रहीतम न क्यूँ विज्ञान दृष्टांत दिया अनंतर विज्ञान विज्ञानप कौन द्वितीय क्षण में विज्ञान और एक मानता है नयायिक सिद्धांति उसको दृष्टान्त बना दिया नयायिकवसाय ज्ञान का और ज्ञानांतर ग्ना मानता है क्या सिद्धांति उसको दृष्टान्त बनाया देखिये जैसे आप अनुव्यवसाय ज्ञान का ज्ञानांतर नहीं मानते है तो हम कहते हैं उसी प्रकार की इसका भी और ज्ञानांतर नहीं होगा तो दृष्टांत तो हो गया अनंतर व्यवहारियमाण विज्ञानम ये अनंतर व्यवहारियमाण विज्ञानम अर्थात ये अनुव्यवसाय ज्ञान इसका कहना है तो इसमें अनंतर व्यवहारियमाण विज्ञानम इसमें हेतु विज्ञान तो रह जाएगा और इसमें स्व समान आश्रय स्व समान कालो स्व गोचर संवेदन विरह है इसका और कोई ज्ञानांतर नहीं हो रहा है तो नहीं होने से ये दृष्टान्त में सिद्ध हुआ तो यदि व्याप्ति सिद्ध होने से पक्ष में भी विमतम विज्ञान वो भी उसमें विज्ञान तो रहेगा रहने से उसका भी ज्ञानांतर नहीं होता है ये सिद्ध होगा अच्छा। इसको थोड़ा परिश्रम करके आप लोग फिर घटा लेंगे इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है तो पहले सो गोचर क्यों कहते हैं नहीं तो बौद्ध लोग कहेंगे सिद्ध साधन हम भी कहते हैं संवेदन विरोह प्रयुक्त तो व्यवहार होता है अर्थात जो ज्ञान बौद्धों को होता है क्षणिक विज्ञान उसका ज्ञानांतर नहीं होता है अर्थात तो ज्ञानांतरण संवेदना विरोह प्रयुक्त व्यवहार होता है अन्य ज्ञान इसको विषय नहीं करता है तो इस प्रकार की सिद्ध साधनों को दूर करने के लिए वेदांति कहता है कि सो गोचर भी नहीं है तो वो तो उनको मानना पड़ेगा सो गोचर संवेदना ये है बुकर इसलिए बौद्धों का वालन करने के लिए दिया आज सो समान कालो न्यायिकों का नहीं तो वो लोग ऐसा हो ही नहीं पाएगा ज्ञान मतलब क्षणांतर में तो ज्ञान होता ही है तो इसलिए सिद्धांत कहा कि हाँ क्षणांतर में ज्ञान आप लोग मानते हैं हम कहेंगे कि स्वसमानता का ज्ञान और नहीं होता वो कहेगा हाँ स्वसमानता नहीं होता वो भी मानेगा इसलिए वो बाध दोष नहीं दे पाएगा अगर पुरुषांतरीय ज्ञाना भाव को लेकर के सिद्ध साधन अर्थांतर सिद्धि तो ये नहीं हो तो इसके लेकर के समानाश्रय तीन विशेष लोग जो स्व स्वयं एक एक जो वेदांत लोग उसको उनका भी एक एक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान उनका अनुभव होता है ब्रह्म ज्ञान उनका विषय नहीं मन कर नहीं हो जाता तो इसलिए उसको कहते हैं कि स्व प्रकाश स्व प्रकाश का इसलिए लक्षण भगवान भाष्यकार देते हैं तत्व बोध में प्रकाशांतर नक्षण सती तो अन्य प्रकाशक अर्थात इसी का प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश आवश्यक नहीं है तो कहे कोई भी पदार्थ तो हो इसका एक प्रकाशक तो होना चाहिए जैसे बौद्ध लोग स्वयं स्वयं को जान लेता है प्रकाश करता है वेदांती लोग इस प्रकार नहीं कहते कहते तब इसको क्या प्रमाण है ऐसा है कि ज्ञान है वो करके कहते आप ही प्रमाण है मैं हू इसके लिए कोई दूसरा चीज का प्रमाण आवश्यक नहीं है जैसे कहते हैं कि ये है इसके लिए हमको वृत्ति चाहिए, चक्षु चाहिए चक्षु प्रमाण हो गया चक्षु के लिए कहीं वृत्ति चाहिए वृत्ति है इसमें क्या प्रमाण मैं जानता हूं मैं हूँ इसमें क्या प्रमाण कहेंगे तो तत्रा हिसलिए तो गुरु कहेंगे तो भगवान परम ज्योति अर्थात स्वयं के लिए कोई और प्रकाश मतलब और कोई प्रमाणांतर की आवश्यक नहीं क्योंकि कभी भी कोई भी स्वीकार नहीं करेगा मैं हूं बोल थोड़ा देचार आए और चित्त में इसका बहुत विचार आएगा इसमें नहीं है तो जिस समय में ब्रह्माकार वृत्ति होता है जैसे दर्पण में मुख देखना ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्माकार वृत्ति में कौन प्रतिबिंबित तो हो रहा है ब्रह्मा कार्य वृत्ति घटाकार वृत्ति में क्या विषय है ऐसे ब्रह्मा में क्या रहेगा ब्रह्म ही प्रतिबिंबित हो रहा है तो दर्पण में इसी प्रकार की ब्रमाकार केवल ब्रह्म ही उसमें दिखेगा ब्रह्म को नहीं करने स्वयं साक्षी जिस समय में ब्रह्माकार वृत्ति होगा तो वृत्ति में केवल इतना ही जाने गया की मैं हूँ और तो थोड़ा ये सब कठिन है इसको बता देना तो वो जानेगा मैं हूं कहकर के अर्थात शुरू में तो थोड़ा लगे जैसे अभी कहते तो ना हम बैठा हूँ आंख बंद करने से लगता है मैं बैठा हूँ और ये थोड़ा एकदम जोर लगे मैं बैठा हूँ इसमें कोई संदेह नहीं है तो ये जब अधिक समय धीरे धीरे धीरे धीरे होता है ये थोड़ा इतना छीण हो जाएगा तो अर्थात तो मैं बैठा हूँ इस समय जो पहले ब्रह्माकार रि होता है मैं हूँ इस समय में त्रिपुटी रहता है त्रिपुटी अर्थात लगेगा की मैं जाम रहा मैं हूँ गोल करता ये कभी भी आपका जब ये बंद हो जाएगा तब तो अनुभव ये सब बहुत प्राय प्राय लोगों का होता है खाली हम थोड़ा तो ध्यान नहीं देते हैं समय में जुट जाते हैं प्रणाम करते हैं जब भी हम घुटने में प्रणाम करते हैं उस समय में सर्वदा ये पता चलता है जाने के मैं हूँ कोई विचार नहीं है ये सबको होता है उस समय में त्रिपुटी रहता है ये आगे चल करके ये त्रिपुटी इतना छीण हो जाएगा ऐसा है कि जोर नहीं लगेगा कि मैं हूँ अभी जब कभी आप चुप हो जायेंगे शांत तो बैठ जाएंगे थोड़ा शाम हो जाने के बाद लगेगा तो त्रिपुटी रहता है आगे ये नहीं रहेगा ये साक्षात तो अनुभव आएगा कि इसके लिए जानने के लिए और कुछ आवश्यकता नहीं अच्छा कोई प्रकाश नहीं है बुद्धि भी नहीं चलता किन्तु शास्त्रकार लोग कहते हैं बुद्धि नहीं होगा तो प्रतिबिंब किस में होगा वृत्ति होना होगा ना तो ये वृत्ति ही तो जैसे हम कहते हैं घट को जानते हैं घट को किससे जाने के कहते बुद्धि के द्वारा जाने तो बुद्धि कैसे जाना कहते बुद्धि का वृत्ति हुआ तो वृत्ति जैसे घट को जाना ऐसे वृत्ति तो ब्रह्म को जानेगा ना क्योंकि वृत्ति में ब्रह्म प्रतिबिंबित है वृत्ति भी ब्रह्मो को जानेगा तो कहते हैं कि वृत्ति ब्रह्मों को इसलिए नहीं जान पाएगा क्योंकि जिस समय में ये ब्रह्माकार वृत्ति होता है उस समय में घटाकार वृत्ति के होने का समय हमको पता चलता है मैं अलग हूं मेरे को घट ज्ञान हो रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट जानेगा कि उस समय में ऐसे नहीं जान पाएगा क्योंकि ब्रह्मो जो की उस समय विषय है ये वृत्ति भी उसमें अंतर्भाव हो गया अतः वृत्ति अपना स्वातंत्र्य बना नहीं रख पाएगा नहीं रखने से वृत्ति कैसे जानेगा उसको वृत्ति और घट जो घट होता है ये दोनों बिल्कुल अलग रहते हैं उसको अनुभव भी आता है मैं घटक हो जान रहा हूँ बिल्कुल अलग स्पष्ट आता है उस समय में ऐसे नहीं आएगा रहता है वृत्ति इसको लेकर वाचस्पति और विवरण मत में विवाद होता है वाचस्पति कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान कभी शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होगा ही नहीं क्योंकि वृत्ति है तो ये लोग कहते हैं वृत्ति है नहीं वृत्ति तो उसमें लयो ही हो गया तो इसलिए वृत्ति बचेगा नहीं ये सब प्रदूषित इत्यादि में थोड़ा अधिक विचार आता है तो इसलिए अर्थात यहाँ सो सो को विषय नहीं करता क्योंकि यही उसका लक्षण है कि सो प्रकाश सो प्रकाश का अर्थ है कि कोई इसको विषय नहीं करेगा इसके लिए दृष्टांत दे देते हैं अंधकार में घट है और अंधकार में दीप है और दोनों के ऊपर दूसरे वस्तु ढाका गया बाल्टी ढाका गया है दीपो के ऊपर भी बाल्टी है और घट के ऊपर भी बालती है अभी अंधकार में दोनों है अभी हम घटक के ऊपर जो बालती है उसको उठा लिए घट दिखेगा नहीं नहीं दिखेगा और जो दीपो के ऊपर बालती है उसको उठा लेंगे दीपो दिख जाएगा ये अंतर है जड़ और चेतन पदार्थ में आवरण का यही अर्थ अंतर है जड़ पदार्थ में आप आवरण हटाने के बाद भी प्रकाश की आवश्यकता है उसको प्रकाश करने के लिए किंतु जो प्रकाशमान पदार्थ है उसका आवरण हटाने के बाद उसको प्रकाश करने के लिए और आवश्यकता नहीं है वो सो प्रकाश है लौकिक दृष्टांत देते हैं और जो वृत्ति वाला चीज हम जो कह कहे वो वास्तविक अनुभव उस प्रकार के आएगा हम अंतर है सुसुप्ति में जैसा हम उठकर के कहते हैं कि हम सुसुप्ति में था आजकल के जो बुद्धिमान लोग होते हैं कभी कभी प्रश्न करते हैं सुसुप्ति में हम था इसी में क्या प्रमाण है हमको तो कुछ भी पता नहीं है हम ऐसे अर्थात बचपन से लोग हमको कहते हैं हम भी जान लिया हम भी शब्द प्रयोग कर देता है जब हम सोचता है सही में सुश्रुति में हम था आप कहते हैं सुश्री में हम था तो ये तो शास्त्र लोग आप लोग कहते हैं हम भी ऐसे सुनकर कहते हैं फिर जो विचार करते हैं वो लोग कहते हैं इसमें क्या प्रमाण हम सुश्रि में नहीं था उसका पूछेंगे नहीं था तो कहाँ से आ गया उसके बाद वो फिर सोचेंगे किन्तु अर्थात अनुभव लेकर के जैसे सुस्रुप्ति में हम था इसी प्रकार की समाधि में हम था ये दोनों में अनुभव में थोड़ा अंतर है सुसूप में हम था ऐसे वास्तविक कोई प्रमाण नहीं है हम तो अनुमान इत्यादि से प्रमाण देते हैं साक्षी बोलाते हैं बाद में तो बोलते हैं ये सब कह करके सुखम एवं इस प्रकार की कह करके ये सब शास्त्र से उसको प्रमाण देते हैं किन्तु सुखम एवं ऐसा वास्तविक कितना दिन उठ करके हम कहते हैं सुखम एवं वास्तविक आप देखिए क्योंकि एक दिन भी मुझे तकलीफ तो नहीं हुआ इसलिए सभी दिन सुख था इसलिए कभी हो सकता है उठने के बाद रात का नींद गाढ़ा नहीं हुआ इस दिन लगेगा दुखम और भी होता है ये तीन प्रकार की वृत्ति होती है राजस्विक भी होता है सात्विक भी होता है चांसिक भी होता है तीन प्रकार के सिद्धांत बिंदु इत्यादि में विचार आए हैं तो ये तो सब क्या ना हम सब अनुमान से सिद्ध कर देते हैं सुखम सुन कहते हैं ये क्यों कहते कि उठ करके स्मरण करता है तो ये जो स्मरण करता है इसे हम अनुमान कर लेते हैं कि हम था प्रत्यक्ष क्या प्रमाण है ये अनुमान करते हैं तो किंतु समाधि में वो अनुमान की आवश्यकता नहीं वो प्रत्यक्ष तो तो के लिए और ये आवश्यक नहीं ये हम लोग को ब्रह्मकार प्रति सबको होता है खाली हम उसमें महत्व नहीं देते है हम अन्यत्र महत्व लगाते है किसी हमको कुछ घटना चाहिए कुछ भाई नहीं घटेगा इतना ही है कि बस हम है इतना ही यही है इसके द्वारा आपको जो क्षेत्र में रो, रोटी खाने के लिए जाते हैं जो पेट में दर्द काम में दर्द बिल्कुल सब ऐसे ही रहेगा कुछ नहीं पड़ेगा तो इसमें हम खाली महत्व देना है हमको जो हम है ये अनुभव सबको होता है जिनमें बार बार होता है इसको थोड़ा ध्यान दें अच्छा तो हमको वेदांत का थोड़ा अभ्यास भी लेना पड़ेगा तब तो थोड़ा जल्दी घटेगा अच्छा ये अनुमान के बाद देखिए द्वितीय पंक्ति में द्वितीय इस पृष्ठा में द्वितीय पंक्ति में कहा था सदात्मकम सदात्मक आत्मा है इसके लिए प्रमाण देना आरम्भ किया था द्वितीय पंक्ति में कहा सदात्मकम सदात्मक पंचम पंक्ति में कहा चिदात्मकम इत्यर्थ अभी आनंदात्मकम इत्यर्थ ये कहने के लिए उससे पहले चिदात्मक इसके लिए अनुमान दे दिया आत्मा चिद रूप है चीज अर्थ अभिज्ञान ज्ञान इस प्रकार के हैं की अनुमान दिया अच्छा आगे दूसरा देते हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म अभी आनंदात्मक है उसको सिद्ध करते हैं इति इत्यादि स्रोत मत अच प्रत्य प्रक्य विज्ञान अश अस्थित विज्ञानम नया व्याख्यान नया लोग इस प्रकार हैं विज्ञानम आनंदम आनंदम ब्रह्म इस प्रकार कहते हैं तो यहाँ मतुअर्थिय अच्छ ले कर वो कहते हैं इसलिए वेदांत तो लोग जैसे कहते हैं आत्मा सुख स्वरूप है वो लोग ऐसा नहीं कहते हैं उनका तो सुख आत्मा में समय समन से उत्पन्न होगा तो इसलिए आत्मा क्या है कहते हैं सुख सुखमस्य सुखम आनंदमस्य अस्थि आनंद इसलिए मतुवर्थियो अच्छ प्रत्यय लेते हैं सिद्धांत कहता है कि किसी प्रकार की व्याख्यान को न आदरणीय स्वरित उप्रदाय विरोधा आनंद शब्द ये में जो अकार है वो शोरित है अभी अगर आप अच प्रत्यय कर देंगे तो वो द में जो अकार है वो उदात होगा संप्रदाय से उसका उच्चारण होते आ रहा है स्वरित अच प्रत्यय करने से उसका उच्चारण होना चाहिए उदात इसलिए संप्रदाय उच्चारण विरोध होने से अच प्रत्यय वहां नहीं मानेंगे तो कैसा है वो वहाँ टिकोणी में भी दे दिया तो प्रत्यय अगर आनंद शब्द के आगे अगर आप अच प्रत्यय करेंगे तो अच प्रत्यय चितो सूत्र है चित चितो, चितो अंतदात अर्थात तो प्रकृति प्रत्यय मिल करके वो अंतोदात हो जाएगा आनंद शब्द के आगे अच आया तो यशितिचे आनंद का अवकार चला गया अच का मिल गया मिल करके हो गया आनंद अभी आनंद में जो अ हुआ ये उदात हो गया उसके आगे सुन सू सुम करेंगे और अनुदातो सुख और पित ये सब अनुदात होंगे तो आनंद के आगे जो आया ये सुत हो गया सु के स्थान पर हो गया नपुंस को करने से ये अनुदात हुआ आनंद में जो अ उदात है चितो अंतोदात हुआ था और अमे जो अ है वो अनुदात है अभी दोनों एकादेश होगा कि सूत्र से दोनों एकादेश होगा आनंद आगे हम दोनों मिलेंगे नमी हमी पुर्व तो उसे एकादश हो जाएगा तो वहाँ सूत्र है एकादशे उदाते न उदात उदात के साथ जब एकादश करेंगे अनुदात अथवा सूरित तो का मिल करके दोनों उदात ही हो जाएंगे आनंद में यह अदात था अच में एम में अन्दात हो गया मिलने से फिर उदात हो जाएगा आनंदम ये उदात उच्चारण होना चाहिए किन्तु संप्रदाय से स्वरित उच्चारण हो रहा है तो ये विरोध होगा अच्छा विज्ञान प्रकाश अच्छा स्वरित उच्चारण संप्रदाय विरोधात ये स्वरित कैसे होता है वहां टिप्पणी दिया है विज्ञानम आनंद विज्ञानम लिप किया अच्छा अच्छा देखने। अच्छा वहाँ ठीक है देखने दिया है उसमें तो यहाँ भी दिया नहीं है मैं इतना अर्थात तो स्वर प्रतलन नहीं है हम आज कहने से अब दो दिन का भूल भी जाएंगे अरे आत्मनो विज्ञानात्म आत्मा विज्ञान रूप है वो तू अयम प्रयोग चलो तो तो आत्मनो विज्ञानात्मत्व तोय प्रयोग अर्थात आत्मा चिद्रूप है इसको फिर प्रमाण करते हैं। बीच में आनंद के लिए एक वास्तव दे दिया फिर चिद्रूप के लिए प्रमाण करते हैं। विज्ञाता न स्व अतिरिक्त अधीन प्रकाश विज्ञान कर्मता अंतरेण अपना जो साक्षी स्व अतिरिक्त विज्ञान अधीन प्रकाश पहले न दे दिया नो अतिरिक्त विज्ञान अधिन प्रकाश सो अतिरिक्त अपने से भिन्न विज्ञान के अधिन प्रकाश है ये विज्ञान का ऐसा नहीं है अर्थात का साक्षी का ज्ञान के लिए और ज्ञान नहीं चाहिए क्यों हेतु दे दिए विज्ञान से कर्मता नहीं होकर के भी अपरोय होता है किसी ज्ञान का विषय नहीं बनता है द्रिवी अपरो होता है विज्ञान का कर्म वो हो जाएगा जो ज्ञान का विषय बनेगा किंतु जो साक्षी है विज्ञान कर्मता बिना अप्रोक्ष होता है कैसे उदाहरण देता है संवेदना प्रभाकर कहता है ज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होगा और ज्ञान विषय को प्रकाश करेगा आश्रय तो आत्मा को प्रकाश करेगा और स्वयं को भी प्रकाश करेगा जैसे वो कहता है तो ये कहते हैं न्यायिक लोग थोड़ा यह अंतर है कि न्यायिक लोग कहते हैं कि जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका अनुव्यवसाय ज्ञान होगा तो ये ज्ञान उसका जो आश्रय आत्मा ज्ञान होने से आत्मा का प्रकाश होता है सुसूप में ज्ञान नहीं है पता नहीं चलता हम है वो करके तो न एक लोग कहते हैं तो जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो आश्रय को तो प्रकाश किया विषय तो को प्रकाश किया किंतु स्वयं को स्वयं प्रकाश नहीं करता है उसको अनुव्यवसाय ज्ञान प्रकाश करता है प्रभा कर नहीं मानता है वो कहते स्वयं प्रकाशित कहते स्वयं स्वयं को प्रकाश करता है बौद्ध जैसे ना मान बौद्ध कर्म मानता है वो कर्म नहीं मानता है तो फिर कैसा प्रकाश है जैसे आप वेदांति लोग कहते हैं किंतु वेदांति दा लोग साक्षी नित्य को कहता है ये कहता है कि नित्य कोई विज्ञान होता ही नहीं ये विज्ञान जो होता है उत्पन्न होता है नाश होता है यह थोड़ा भीष वाला वेदांति जैसा है मानता है ज्ञान को किन्तु उत्पन्न होने वाला नाश होने वाला और नया आयोग के जैसा आत्मा में समवासम से उत्पन्न होगा आश्रय आत्मा को प्रकाश करेगा और विषय को भी प्रकाश करेगा इस प्रकार की उसका मत है सिद्धांत भी उसको दृष्टांत दे दिया तो जैसे प्रवाहकर संवेदनों को मानता है तो इसी प्रकार की हमारा ये विज्ञान है प्रवाहकर का जो संवेदना है वो विज्ञान कर्मता अंतरेण अप्रक्ष है तो सिद्धांत यह था कि हमारा विज्ञाता भी इसी प्रकार है विज्ञानता साक्षी आत्म यद वे एक अनुमान दिए दूसरा उदाहरण देते हैं तो इस अनुमान में हेतु कौन हुआ मंत्रांत संवेदन आगे वही समान हेतु दृष्टांत रखते हैं यद वज्ञाता स्व प्रकाश पहले पक्ष था विज्ञाता अभी स्व प्रकाश पहले कहा था स्व अतिरिक्त विज्ञानाधीन प्रकाशन न अभी कहते हैं स्व प्रकाशन स्व अतिरिक्त प्रकाशन नहीं होना और स्व प्रकाश अर्थात समान करें अर्थक तो तत्व हेतु वही है दृष्टान्त वही है तत्व वही हेतु वही दृष्टान्त अच्छा यहाँ तक चिद रूपों का विचार पूरा हुआ आगे आनंद रूपों का विचार आरंभ करते हैं आत्मा परमानंद स्वभाव पर प्रेमास्पद त पर प्रेम का अस्पद अस्पद आश्रय अर्थात पर प्रेम उसी में होता है व्यतिर के घटपत अर्थात ये व्यतिरक दृष्टांत देते हैं घट में परमानंद स्वभाव नहीं है इसलिए पर प्रेमास्पद तो नहीं है यम तयम तो जिसमें साध्य नहीं रहेगा उसमें हेतु भी नहीं रहेगा घट हो गया व्यतिरिक दृष्टान्त परमानंद स्वभाव नहीं होने से उसमें पर प्रेमास्पदत्व तो भी नहीं रहा रह। और तो आत्मा में पर प्रेमास्पदत्व है इसलिए परमानंद स्वभाव होगा परप्रेमास्पद क्यों है उसके लिए बहुत श्रुति वाक्य है तद एकद प्रेय पुत्रा त्रेय बीता त्रेय सर्वस्मास्मत यदय अंतर एवं अंतर आत्मा इसी प्रकार बहुत जागरण है पर प्रेमास्पद होने से ये सिद्ध हुआ कि आत्मा ये परमानंद स्वभाव वाला है घटवत्या और श्रुति भी है आनंदो ब्रह्म आनंद ब्रह्माना बृगुचार करके ग्रुतिया आनंदात्मक आत्मा, आत्मा आनंद रूप हुआ तो ये पृष्ठ में आत्मा सदरूप चिदरूप आनंद रूप ऐसा निश्चय किया जाए और जो भाटो कहते हैं आत्मा जड़ा जड़ात्मक जड़ भी है और जड़ भी और चेतन भी है चेतन क्यों है क्योंकि अनुभव होता है हम दृष्टा और जड़ क्यों है मैं जानता हूं मैं मेरे को जानता हूं। मैं जानता हूं हूं मेरे को तो इस प्रकार अर्थाद भी हो गया इस प्रकार होने से विरोधा तो न संभवती एत नार्किदि पराकृतम तो ये भाट मत निराकरण करके तार्किक आदि सभी मत निराकरण हो गया अर्थात आत्मा स्वयं ही स्व प्रकाश स्वरूप है आनंद स्वरूप है तार्किक तार्कि नया लोग लो कहते आत्मा आनंद रूप नहीं है उसमें आनंद उत्पन्न होता है समझ से आगे का ये प्रकरण पूरा हुआ दूसरा कहते हैं तत्व ज्ञान निवर्तव बोधयत्व प्रपंच सपंच सत्व ज्ञान निवर्तव प्रपंच तत्व ज्ञान निवर्त्य है इसको बोधन कराने के लिए जो तत्व जो ज्ञान से जिसका निवृत्ति हो जाएगी उसका कारण अज्ञान ही होना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान से निवृत्ति होगा ज्ञान क्या करेगा उसका विरोधी को ही नाश करेगा तो ज्ञान का विरोधी अज्ञान ही है तो ज्ञान से जिसका निवृत्ति हो जाएगा जानना पड़ेगा वो ज्ञान का विरोधी ही उसका कारण था ज्ञान होकर के विरोधी का नाश कर दिया तो कारण गया, था, वो गया। तो कार्य किया तो प्रपंच अगर ज्ञान से नाश होगा तो प्रपंच का कारण अज्ञान है तो ये बोधन कराने के लिए जीवाश्रित अज्ञान कल्पित तो तुम दर्शकती जीव में आश्रित जो अज्ञान वही प्रपंच का कल्पना करता है यदि विद्या विलास तो जिसमें अविद्या उसका विलास से प्रपंच दिखता है वेदांत में दो मत आता है एक है नाना जीववाद और एक, एक जीववाद नाना जीववाद वेदांत का अनुभव का प्रारंभिक स्तर में नाना जीववाद अर्थात हम तो हमको पता हो गया हम तो स्वरूप है शुद्ध है कुटस्थ है असंग है हम तो अलग है। तो हैं बाकी जितने कहते हैं बाकी लोग सब बद्ध है तो हमको हुआ मतलब हम अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया जैसे संख्या योग लोग कहते हैं और एक जीवन कहते हैं एक ही जीव है और अज्ञान कहते हैं अज्ञान उसी में है जब उसका अज्ञान दूर हो जाएगा कहते हैं उसका अज्ञान दूर हो गया तो बस बाकी जगत में तो एक ही जीव था बाकी जगत में कोई बाकी इतने सब दिख रहे हैं कहते हैं स्वप्न में बहुत सारे दिख रहे हैं स्वप्न में जितने सारे जीव दिखते हैं एक शरीर में दृष्टा में करता है स्वप्न में देखने वाला भी रहता है नहीं रहता है नहीं रहता है स्वप्न में जितने सारे शरीर देखते हैं उसमें से कौन सा शरीर जागृत का वास्तव है कोई नहीं। तो इतने देखता है एक में स्वयं भी तादाद में करता है बाकी में सब युष्मत मानता है एक में अस्मत मानता है बाकी सब में युष्मत मानता है जब नींद खुल जाता है अपना शरीर तो नहीं रहा दूसरों का नहीं।, नहीं रहा ये मतलब देते हैं तर्क देते हैं तो इसी प्रकार की अर्थात ये जो बाकी सब शरीर थे स्वप्न में उसका कल्पक कौन था स्वयं तो था इसी प्रकार की भी जागृत में अर्थात जो मानता है कि मैं जीव हूँ वही एक ही जीव है अगर कहा जाएगा नहीं नहीं मैं ही जीव जीवन कहता हाँ मैं ही जीव हूँ बाकी ये सब इतना कहते वो सब कोई जीव नहीं है ये सब से है सब कल्पना करता है तो कैसे कल्पना करता है ठेके तो वो बात करता है हमारा प्रश्न सुन करके उत्तर फिर प्रश्न होता है उत्तर विचार होता है लेकिन सब ये कल्पना करता है अर्थात तो वहां एक व्यक्ति है कल्पना किया वो ऐसा कहता है ये भी कल्पना करता है सब करता है जैसे स्वप्न में ये एक जीववाद कहते हैं अर्थात तो जब धीरे धीरे व्यस्टि भावना से उठ उठ करके समी भावना में पहुंचेगा हिरण्य अवस्था आएगा तब तो एक जीववादक पकड़ेगा तब तो वो जानेगा कि हम वास्तविक तो एक ही जीव हैं, वो मैं हूँ और वो मैं हूँ हिरण्य गर्भ स्थिति में अर्थात ये बुद्धि एक है वो मैं हूँ ये बुद्धि पहले ये शरीर को बना दिया ये शरीर को बना करके इसमें से गोलक आ गए इंद्र आ गए इंद्रिया जब तक नहीं आएंगे दूसरों का कुछ अनुभव नहीं आएगा पहले इस शरीर को कल्पना किया बाकी सारे शरीर को कल्पना करके फिर सारे व्यवहार भी यही कल्पना कर रहे हैं इसी प्रकार की एक जीवन यहाँ किंतु पहले अर्थात ये दोनों पक्ष में घटेगा आप एक जीव बादल लीजिए नाना जीव बादल लीजिए दोनों पक्ष में होगा आगे इसका विचार आएगा यदा यदाश्रित अविद्यादि अज्ञानम यदाश्रित जीव आश्रित अविद्या अनादि है अज्ञान अनादि अज्ञान उसी को अविद्या कहते है तसा विलास अर्थात उसका क्रीडन जब सृष्टि होगा भूत भौतिक सृष्टो होती जीव आश्रय तो अज्ञान ही मान करके। हैं तो वेदांत का मुख्य मत में अज्ञान का आश्रय जीव नहीं है तो ये अज्ञान का विषय और अज्ञान का आश्रय दोनों ही ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म अज्ञान के साथ होने पर ही जाकर के जीव की जीव आएगा तो जब अज्ञान नहीं है तो जीव का स्थिति जीव ही नहीं है तो जीव ही नहीं है तो फिर जीवो में अज्ञान कैसे आएगा तो ये विवरण मत वाले वाचस्पति मत को दोष देते हैं वाचस्पति मतलब कहते हैं कि जीव में अज्ञान का अनुभव होता है तो ब्रह्मो में कभी अज्ञान का अनुभव जिसको ब्रह्मज्ञान हो गया ब्रह्म ब्रह्म ए भवती उसको तो अज्ञान का अनुभव ही नहीं होता है वो कैसे कहेगा ब्रह्म में अज्ञान जीवो का अनुभव होता है इसलिए जीवों में अज्ञान मानना पड़ेगा तो विवरण वाले उनको पूछते हैं तो जीवो हुआ कैसे अज्ञान अगर नहीं है तो पहले जीवो हुआ कैसे जिसमें आप अज्ञान को मानेंगे तो वाचस्पति वाले उत्तर देते हैं जीवो हुआ कैसे ये प्रश्न अनादि में प्रश्न बनेगा पहले कहां से आएगा अनादि में कैसे हुआ ये प्रश्न नहीं बनता है इसलिए जीव भी अनादि है अविद्या अनादि है तो सभी लोग मानते हैं दोनों ही अनादि है अनादि में फिर कैसे पहले हुआ ये पहले आएगा ना वो पहले आएगा ये बनेगा नहीं तो जैसे वृक्ष और बीज पहले वृक्ष हुआ ना पहले बीज हुआ तो कहेंगे इसी प्रकार की तो ये उसका बीच में विचार होता है जानती किन्तु बाचस्पति जी को मानते हैं कहते हैं ठीक है अर्थात अनुभव होता है पंचदशिकाराधान देते हैं जीव अनुभव करता है इसलिए कह दिया जाता है कि जीव में है किंतु वास्तविक ब्रह्म में है क्योंकि मतलब ब्रह्म के छोड़कर के और कुछ है नहीं दोनों पक्ष समाधा। का समाधान अर्थात जब हमको अविद्या का अनुभव दृढ़ है तब तो कहा जाता है कि जीव में अविद्या है इसलिए वाचस्पति मत इत्यादि थोड़ा प्रारंभिक स्तर में ये माना जाता है विवरण मत इसलिए वेदांत का मुख्य मत माना जाता है अच्छा ये जीव जीव अर्थात ये बाच्यत् पक्ष को लेकर के विचार किया लक्ष्य पक्षे तम तो तम परम अज्ञादि समस्त उपाधि आत्मा नौमी लक्ष्य अर्थात शुद्ध चैतन बोले न तम परम परम अर्थात अज्ञान आदि समस्त उपाधि विलक्षण परम कहने का अर्थ अज्ञान इत्यादि उपाधि नहीं है वाचार्थ नहीं है लक्ष्यार्थ तम आत्मा नौमी पर विशेषण आत्माचन संख्या भोक्तृत्व अनेक वदख्या पातंजला कहने से आत्मा का विशेषण दे दिया परम तो है परेषण त आधा चाहे न आत्माचन क वो भोगता है और अनेक है इस प्रकार की सांख्य पातंजल जो जो कहते हैं वो सब परात्रता निराकृता क्योंकि यहाँ कहा गया कि परम अज्ञानादि आदि उपाधि रही तो, इसलिए भोक्ता नहीं हो पाएगा और परमात्मान एक बचन कहा गया इसलिए वो नाना भी नहीं होगा सांख्य योग वाले आत्मा को भोगता और नाना मानते ये सब निराकरण हो गया शिष्ट पद लक्ष्य ब... शिष्ट प... शिष्ट प... तत्पद लक्ष्य पद तो सचिद ये तम नौमी परमात्मा नम इतना का विचार हो गया और रह गया परमानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंदिग्रह शिष्ट पद तो कहते हैं शिष्ट पद पद तो लक्ष्य पद योजन अभी ये तुम पद को लेकर के विचार दिखा रहे हैं पहले पद को लेकर के विचार दिखाए थे अभी कहते हैं तत्पद लक्ष्य पद शिष्ट अर्थात अवशिष्ट जो सचिदानंद विग्रह पद लक्ष्य में जैसे पहले कह दिया गया था तृतीय पृष्ठा में आया था इसको ऐसे ही ले लेना है आज यहाँ तक ओम शंकर इस प्रक्रिया को थोड़ा याद रखूंगे मतलब वेदांति का ज्ञान कैसे है नयायिकों का कैसे है प्रभाकर का बोधों का